परमार्थ प्रसंग एक सौ तिरालीस तो क्या फिर भगवान के लिए भी कोई प्रिय और कोई अप्रिय है जो संसार में स्त्री पुत्र परिवार और विषय लेकर उन्हें भूला हुआ है उस पर क्या वे कृपा नहीं करते उस पर क्या वे असंतुष्ट हैं ऐसा क्यों होगा भक्त अभक्त सन्यासी गृह सभी तो उनकी संतान है बच्चा जब माँ को भूल खेल में मस्त रहता है तब भी उस पर जैसे माँ का प्रेम और अनुराग रहता ही है उसी प्रकार का स्नेह उस पर तब भी होता है जब वह सब खिलौने फेंककर कर माँ माँ कहकर रोता है और माँ सब काम छोड़कर उसे गोद में लेकर उसका लाड़ प्यार करने लगती है माँ सोचती है जब तक खेल में भुला है उससे सुख पाता है ठीक तो है खेलता रहे जब उसे खेल और अच्छा नहीं लगता सब खिलौने फेंककर कर माँ को ही चाहता है किसी से भी नहीं मानता तब माँ उसे गोद में लेती है और माँ की गोद में जो सुख बालक को होता है वह क्या खिलौने में मिलता है पर क्या किया जाए फिर भी खेलना नहीं छोड़ता इसे ही कहते हैं माया एक चाहे जितनी बादलों की गर्जना ही वर्षा की झड़ी लगी हो बिजली चमकती हो या बिजली गिरती हो चातक पक्षी उससे जरा भी न डरकर आकाश की ओर देखकर मन भर के के करता करता है है। और अपनी पिपासा शांत करता है। नीचे के जलाशयों का पानी वह कभी भी न पिएगा चाहे प्यास के मारे प्राण ओठों तक ही क्यों न आ जाए इसी तरह परमेश्वर का एकांत भक्त अपने प्राणों की पिपासा मिटाने के लिए एकमात्र परमेश्वर की ओर ही अपने दृष्टि निबद्ध रखता है भगवान को छोड़कर वह किसी से भी या किसी भी किसी की भी प्रत्याशा नहीं रखता वह जानता है कि जो कुछ है है। वह सब उनकी ही कृपा का दान है। उसे चाहे परमेश्वर का जितना रुद्र स्वरूप देखने को मिले संसार में चाहे जितने दुख कष्ट अभाव दारिद्र विपत्ति कठिनाई उसे प्राप्त हो वह किसी से भी विचलित नहीं होता वह जानता है भगवान है मंगलमय जो कुछ करते हैं उसमें संतुष्ट न होने का अर्थ है उसमें दोष निकालना उनके विरुद्ध अभियोग लगाना भक्त प्राणांत दशा में भी ऐसा नहीं कर सकता